की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है बाल कहानी दुर्वास की हंसी। सीतापुर का निवासी दुर्वास उस गांव के संपन्न लोगों में से एक था उसकी पुरखो ने उसके लिए काफी जायदाद बचा रखी थी उसका एक अपना महल था 25 एकड़ का उपजाऊ खेत और 50 एकड़ की भूमि का वह मालिक था इस वजह से गांव के लोग उसका आदर करते थे उसका असली नाम रामचंद्र था पर उसकी तुनक मिजाजी की वजह से लोग उसे दुर्वास कहकर पुकारते थे किसी पर नाराज हो जाए तो जो मुंह में आए आगे पीछे सोचे बिना बक देता था उसे दुर्वास कहने से किसी को भी वह रोकता नहीं था क्योंकि वह उसे एक खिताब समझता था दूरवास के तीन बच्चे थे दो बेटियां और एक बेटा बेटियों की शादी कराकर उन्हें ससुराल भी भेज दिया उसके संबंधी भी उसके स्वभाव से अच्छी तरह परिचित थे अब रही पत्नी की बात सुबह से लेकर पति के मुंह से गालियाँ सुनने की उसकी आदत सी पड़ गई थी पर बेटे किरिट को अपने पिता का यह स्वभाव बिल्कुल पसंद नहीं था उसकी शादी के रिश्ते भी आने लगे पर मन ही मन वह डरता था वह हमेशा सोचा करता था कि इस तुनक मिजाज व्यक्ति से उसकी होने वाली पत्नी निपेगी या नहीं दोनों में कहीं कोई बखेड़ा तो खड़ा नहीं हो जाएगा पता नहीं भविष्य के गर्भ में क्या क्या छिपा हुआ है आखिर पिता के कहे अनुसार ही उसकी शादी तय हुए दुल्हन अरविंदा एक संपन्न किसान की इकलौती बेटी थी चूँकि वह इकलौती बेटी थी इसलिए माँ बाप ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला पोसा उससे कोई भी काम करवाते नहीं थे शादी के दूसरे दिन किरिट ने पत्नी अरविंदा को पिता के कड़वे स्वभाव के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया उसे यहाँ कहकर सावधान भी किया कि वह चुपचाप सब कुछ झेल ले और कभी भी विरोध न करे नई नई बहू घर में आई हुई है इसलिए दूरवास ने दो तीन दिनों तक अपनी नाराजगी पर काबू रखा फिर बाद में अपने नौकरों को खुलेआम आम गालियाँ देने लगा और जो मुंह में आया कहने लगा एक दिन अरविंदा सास, सास का दिया दूध से, से भरा, से भरा कलसा, कलसा पिछवाड़े से ले आ रही थी। यह देखते, देखते ही, ही दरवाज़ चिल्लाने लगा, लगा। तुम्हारी, तुम्हारी सास को सास क्या हो गया है, है? वह खुद दूध का कल लेकर नहीं आ सकती उसकी क्या कमर टूट जाती सच तो यह है कि वह नहीं चाहता था कि नई बहू घर का कोई काम करे पर उसके रूखे सूखे स्वर ने और शैली ने अरविंदा को भय कंपित कर दिया उसके हाथ से कल गिर गया और पूरा दूध बह गया भय के मारे अरविंदा रोने लगी और भागती हुई घर के अंदर चली गई। इस आकस्मिक घटना पर दुर्वासा क्षण भर के लिए स्तंभित हो गया दूसरे दिन दोपहर को दूरवास बरामदे में बैठा किसी से बात कर रहा था तब उसने देखा कि अरविंदा एक चीनी मिट्टी का बर्तन लेकर कपड़े से साफ कर रही है यह देखते ही क्रोध से भरे स्वर में वह कहने लगा सबके सब नौकर कहाँ मर गए हैं? पेट भर खाकर डकार लेते रहते हैं पर काम बिल्कुल नहीं करते हैं उनकी तो खाल उधेड़ कर रख दूंगा मैं सुनते हो या नहीं कोई है की नहीं वहाँ पर ससुर की नाराजगी देखकर और उसकी चिल्लाहट सुनकर अरविंदा फिर से भयभीत हो उठी उसके हाथ का वह बर्तन नीचे गिर गया और टूट गया यू देश विदेश से मंगाए गए बर्तन एक एक करके जमीन पर गिरते गए और टूटते गए पहली पहली बार दुर्वास को अपनी तुनक मिजाजी आरोप शर्मा वह अपने आप पर नाराज रहने लगा एक और दिन जब अरविंदा अपनी सास और ससुर को खाना परोस रही थी तब दूरवास ने एक तरकारी का स्वाद चखा बस चखते ही वह वा बौखला उठा क्या नमक का अकाल पड़ गया मायके में रसोई बनाना जानती तो नहीं हो पर परोसना भी नहीं आता है ससुर की कड़वी बातें सुनकर वह डर गई और लौटने ही वाली थी कि उसके हाथों से बर्तन नीचे गिर गए वह अपने कमरे में आकर चादर ओढ़कर लेट गई। दूरवास को लगा कि मैंने जादती कर दी है धीरे से कह देता कि तरकारी में नमक कम है तो काफी था इसके लिए मैंने चिल्ला कर बहू के दिल को ठेस पहुँचाई है उसे अपने किए पर पछतावा हुआ उस क्षण से ससुर की कंठ ध्वनि सुनने मात्र, मात्र से ही अरविंदा भय के मारे कांप, कांप उठती थी। हाथ में जो भी चीज है, है उसे नीचे गिरा देती थी बहू की इस आदत पर दुर्वास को चिंता हुई और उसने वैद को बुलाया वैद ने अरविंदा से थोड़ी देर तक बातें की और उसके बाद दुर्वास से एकांत में बात की और उसे बताया देखिए आपकी बहू आपकी बात बात पर डरती है उसका स्वभाव ही कुछ ऐसा है आप थोड़ा धीरे से बोलेंगे तो उसे अच्छा लगेगा और वह जल्दी ठीक हो जाएगी दुर्वास को लगा कि वैद्य की बातों में सच्चाई है जैसे जैसे वह अपनी बहू के बारे में और अपने कड़वे स्वभाव के बारे में सोचने लगता क्रमशः उसमें परिवर्तन होता चला गया दीपावली त्योहार के अवसर पर उसकी बेटियों के परिवार से सभी लोग आए हुए थे वे सब के सब घर के बीचो बीच बैठ कर मजाक कर रहे थे वहाँ बेटियों उनके पति पोते पोतियों और दुर्वास की पत्नी भी बैठे हुए थे उस समय दुर्वास घर के अंदर आया बस उसके आते ही एकदम चुप्पी छा गई। लगता था सबके मुंह सी दिए गए हैं। वे सबके सब उठकर अंदर जाने ही वाले थे कि दुर्वास ने हसते हुए कहा आज से मैं भी तुम लोगों के साथ हंसूंगा बोलूंगा और धीमे स्वर में मीठी मीठी बातें करूंगा। मैं नाराज हो भी जाऊं तो तुम लोग डरना मत भाग मत जाना मेरा विरोध करना आओ आओ सब लोग यहीं बैठ जाओ आराम से हम सभी मिलकर बातें करेंगे दुर्वास की बातें सुनकर सभी बहुत खुश हुए सब के सब एक साथ हस पड़े घर के वातावरण में काया पलट हो गई गयी अभी आप सुन रहे थे बाल कहानी दुर्वास की हसी वाचक स्वर भारती परिमल